पांक, की, पांक, की की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है ज्ञान प्रकाश विवेक की कहानी बच्चा गेट खुलने की आवाज से आई मैंने एक पल के लिए अपना ध्यान आवाज पर केंद्रित किया मैं कमरे में था किताब पढ़ता हुआ गर्मी के दिन थे गली विरान थी लोग घरों में थे मैं अपने कमरे में मैंने जाली, जाली वाला दरवाजा बंद कर रखा था चिठकनी नहीं लगाई थी जाली वाले दरवाजे का डोर क्लोजर दरवाजे को बंद होने की स्थिति में ला खड़ा करता था मेरा ध्यान अब भी गेट की तरफ था गेट खुलने की आवाज आई जरूर थी शायद साथ वाले पड़ोसी के घर का गेट खुला हो, मैंने सोचा दोनों के एक जैसे ही गेट हैं, आवाजें भी कमोबेश एक जैसी ही अचानक जाली वाला दरवाजा खुला एक बच्चे ने दरवाजे को आधा खोलते हुए और उसमें से अपने चेहरे को निकालते हुए मुझे देखा मुझे देखकर देख कर, कर मुस्कुराया तो तो मैं मैंने उसे देखा हैरान होकर देखा लेकिन, लेकिन वह मुस्कुराया तो मैं भी मुस्कुराया वैसे तो तो तो तो तो तो तो तो तो मुस्कराने तो जैसा मेरे पास कुछ था ही नहीं फिर भी मैं मुस्कुराया शायद बच्चे को तो देखकर, फिर वह झीली सी मुस्कान लोप हो तो गई, हैरान रह गई। मेरी हैरानी समझदार थी सयानी थी उस बच्चे की मुस्कान मासूम थी मैं कुछ कहता कि वह बड़ी प्यारी सी आवाज में बोला हम आ जाएं? जैसे घंटिया से बज उठी हो उसके इस छोटे से प्रश्न में कशिश थी संगीत था आदाब था वह अंदर आने के लिए पूछ रहा था आज्ञा ले रहा था लेकिन उसने आज्ञा की प्रतीक्षा नहीं की शर्माता लजाता छोटे छोटे कदम रखता कमरे में चला आया था उसकी आंखों में कौतूहल था अजनबीय का एहसास और थोड़ा सा भय वह आहिस्ता से चलता हुआ आया मुझे देखता था, दीवारों को देखता था, शेल्फ घड़ी दरवाजे किताबें सबको देखता था। शायद इनमें किसी को भी न देखता सा सिर्फ अपनी दुनिया अपने बचपन की, की सतरंगी दुनिया, दुनिया के साथ दुनिया चलता सा वह मेरे सामने वाले सोफे पर थोड़ा, थोड़ा टिक सा गया उसे बैठना नहीं कहेंगे शायद बराये घरों में अजनबी बच्चे इसी तरह बैठते हैं। वह मुझे देखने लगा शर्माते हुए मुस्कुराते हुए मैंने कहा बेटे आराम, आराम से बैठ जाओ बैठा हुआ तो हूँ उसने मेरी गलती में, में सुधार किया उसके वाक्य, वाक्य में, में बाल, बाल सुलभ कॉन्फिडेंस था लेकिन, लेकिन अपनी, अपनी बात, बात कहकर वह तुरंत, तुरंत उठ खड़ा हुआ बोला देखो अंकल अब खड़ा हूँ और, और अब पुनः बैठते हुए बोला अब बैठ गया बैठ गया ना उसने मेरा समर्थन चाहा। मैंने हाँ मैं सिर हिलाया कुछ क्षण यू ही गुजर गए इस बीच वह कई बार मुस्कराया शायद उसका मुस्कराना कोई संवाद हो या फिर मुस्कुरा इसलिए रहा हो कि चुप रहने से मुस्कुराने की स्थिति बेहतर हो या फिर इसलिए कि मुस्कराते हुए वह दोस्ती का माहौल पैदा करना चाहता हो मेरी चुप से उसकी मुस्कान टकराती रही मेरी चुप हारती रही एक बच्चे की मुस्कान की ताकत का एहसास मुझे हो रहा था मैंने मुस्कुराने की कोशिश की मैं बहुत कम हंसता हूँ मुस्कुराता भी कम ही हुई हमेशा संजीदा, सोच में मुक्तिल परेशान परेशान गमगी मेरे दोस्त कहते हैं कि मैं अपनी जिंदगी की मुस्कान गिरवी रख चुका हूँ पता नहीं यह जुमला है या मेरी जिंदगी का सच पर मेरी जिंदगी का सच कुछ और है मुझे लगता है चुटकुलों की सारी किताबें पुरानी पढ़ चुकी है यह वह नामाकुल दौर है जिसमें लतीफे बाज जब मिलते हैं तो बाद चश्मे नम मिलते हैं मुझे लगा बच्चे से कुछ बोलना चाहिए क्या बोलू वही पुराना ढर्रा बच्चे से बातचीत करनी, करनी हो तो सबसे पहले उससे उसका नाम पूछो फिर पापा का नाम फिर, फिर पोयम स्कूल फ्रेंड्स मैंने, मैंने पूछा बेटे आपका नाम क्या है गुड बॉय उसने कहा गुड बॉय हाँ गुड बॉय गुड बॉय कोई नाम होता है मैंने सवाल किया तो क्या बैड बॉय नाम होता है उसने कहा उसका तर्क वाजिब था मैं हस पड़ा मुझे हंसते देख वह भी हंसने लगा वह चाहता था कि मैं हसू न हसता हुआ मैं शायद उसे डरावना लगता था हंसता हुआ मैं शायद उसे उस तरह का लग रहा था जिस तरह का वह चाहता था उसके छोटे मोटे सफेद दांत चमक रहे थे गालों में गड्ढे उभर आए थे आंखें थोड़ी मूंद गई थी हसते हुए वह बहुत बोला, बहुत सुंदर लग रहा था किसी झरने जैसा वह पता नहीं तीन साढ़े तीन या चार साल का होगा गोरा चिट्टा करीने से सेट किए बाल अच्छी ड्रेस शूज और निकर के साथ लटकती हैंकी। वह शायद पड़ोस के किसी घर से चला आया होगा यहाँ मेरे पास कमरे में अजनबीयत को तोड़ते हुए, बच्चों में यही तो खूबी होती है वे पूरे संसार को अपना समझते हैं, लेकिन बड़े लोग दायरे और परिधियाँ इजाद कर लेते हैं तुम्हारा यह नाम गुड बॉय किसने रखा मैंने कुछ देर चुप रहने के बाद संवाद जारी रखने की कोशिश की मम्मी ने उसने कहा और पापा वो तो है नहीं कहा गए मैंने पूछा लेकिन, लेकिन पूछकर कर अफसोस हुआ बच्चे से यह सवाल नहीं पूछना चाहिए था पता नहीं फिर रुककर कर उसने समझाने वाले लहजे में कहा मम्मी कहती है कि वो भगवान जी के पास चले गए बच्चा समझदार था जो नहीं था वह उसकी बात नहीं करना चाहता था इसलिए उसने बात बदलते हुए निक्कर के साथ बंधा हैंकी दिखाते हुए कहा अंकल मेरी हैंकी मम्मी लाई थी मैंने उसके हैंकी को देखा उसने रहस्य से पर्दा उठाते हुए कहा मम्मी जेब में रुमाल रखती है तो मैं गुम कर देता हूँ इसलिए मम्मी यहाँ पे बांध देती है नाक साफ करने के लिए है मेरी हंकी वेरी गुड वेरी गुड क्यों अंकल नोजी आ जाए तो कोई वेरी गुड होता है उसने तर्क पेश किया मैं निरुत्तर हो गया फिर उसने अपनी छोटी सी नाक को खोलते सिकुड़ते हुए अपनी उंगली से नाक की तरफ इशारा करते हुए कहा अंकल नाक में नोजी नहीं है ना नहीं, नहीं। बिल्कुल साफ है मैंने कहा वेरी गुड वह बोला थोड़ा हंसा था उसने वेरी गुड कहने आरोप मुझे, मुझे भी हसी आ गया वह शायद मुझे समझाना चाहता था कि वेरी गुड कहाँ बोलना चाहिए नाक को सिकोड़ना ऊपर उठाना शूशू फूफू की आवाजें निकालना मुझे लगा वह कोई खेल, खेल खेल रहा है मैंने उसकी इन हरकतों को देखते हुए कहा नोटी बॉय वह मेरी तरफ देखने लगा उसने शूशु फूफू बंद बन दी थोड़ा तन कर खड़ा हो गया बनावटी गुस्सा उसके चेहरे पर उतर आया मैं थोड़ा डर सा गया अचानक क्या हो गया, गया है इस बच्चे को अंकल मैंने आपका गिलास नहीं तोड़ा ना? उसने पूछा उसकी आवाज में बाल सुलभ गुस्सा था यह गिलास तोड़ने की बात कहाँ से आ गई मैं सोचने लगा इसके बावजूद मैंने उसकी बात का जवाब दिया नहीं कब कप नहीं वो भी तो नहीं तोड़ा थो प्लेट? प्लेट वो भी नहीं कागज फाड़े क्या, क्या? नहीं, नहीं दीवार पर कुछ पर लिखा नहीं, नहीं, नहीं अंकल बल्ड़? फिर आपने आप मुझे नोटी बॉय क्यों कहा जब मैंने जब कोई शरारत नहीं, नहीं की, की फिर तो मैं गुदबॉय हुआ ना? उसके तर्क उसके सवालों ने मुझे मुग्ध सा कर दिया मैं ठहाके लगा कर, कर हंस पड़ा, पड़ा। वह भी हंसा, हम दोनों हंसे, लेकिन, लेकिन उसका हंसना खूबसूरत था झरने की कलकल जैसा जुगनू की चमक जैसा किसी हरियाली जैसा वह हंस रहा था सोफे से उठकर तालियां बजाकर उसके साथ मैं भी हंस रहा था लेकिन मेरी हंसी उस पुराने पोस्टर जैसी थी जो, जो जिंदगी की दीवार पर चस्पा होने के बावजूद अपनी चमक और खुशनुमा रंगत खो चुका हो वह धीरे धीरे तमाम अच्छी चीजें छीन लेता है यहाँ तक, तक, तक की हंसने का सूरीलापन भी बच्चा, बच्चा हस रहा था बहुत देर तक हंसते रहने से देड़ उसकी आंखों में पानी आ गया था पानी, पानी आंखों में चमकने लगा, लगा था लेकिन वह बेपरवाह था तालियाँ बजा रहा था और हस रहा था वह शायद हंसने की मूल वजह भूल गया था बस हस रहा था उसके साथ मैं भी हंस रहा था उसकी हंसी निरंतर और निश्चल हंसी थी मेरी हंसी में वक्त की खराशे थी मुझे लगा मेरे चुपज़दा कमरे में कोई चला आया है आवाजों का छोटा सा टापा या रोशनी का छोटा सा सूरज या मासूमियत का आकाश जिसमें उड़ान के हजारों परिंदे हैं या वह समंदर जो अपनी छाती पर मल्लाहों के गीतों की कश्तियाँ लिए फिरता है फिर वह उठा उसने कमरे का चक्कर लगाया मुझे लगा वह दूसरे कमरे में जाना चाहता है मेरा सोचना ठीक था वह बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता हवा की तरह दबे पांव थोड़ा सकुचाते हुए एक कमरे से दूसरे कमरे में, में गया खड़ा रहा देखता सा पता नहीं वह क्या ढूंढ रहा था फिर वह आंगन में चला गया फिर गमलों के पास फिर वह लौट आया वैसे ही थोड़ा सा टिककर बैठ गया लेकिन इस बार पहले वाले सोफे पर नहीं दूसरे सोफे पर जो मेरी बगल में था अंकल बहुत सारे फ्लावर है ना बार आपको चाहिए आपको मैंने पूछा मैं नहीं अंकल आपको, आपको पता, पता नहीं फूल तोड़ने से पाप चढ़ता है अरे ये बात तो मुझे पता नहीं थी अंकल आप इतने बड़े हो, हो। आपको, आपको, आपको ये बात भी, भी पता भी नहीं मेरी मम्मी को सब पता है वह जब अपनी मम्मी की बात करता उसके चेहरे पर गर्व गर्भ दिपाने लगता था वो कहती है उसने कुछ कहना चाहता लेकिन उससे पहले, पहले एक जरूरी, जरूरी सूचना उसने सुनाई मेरी मम्मी बहुत अच्छी है बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। फिर अपनी फिर पुरानी, पुरानी बात, बात पर लौटते हुए बोला वो कहती है फूल, फूल तोड़ो तो फूलों तो फूलो को, को उई हो जाती है मैं उसकी तरफ देख रहा था फूलों को उई उसने जैसे बड़ी ज्ञान की बात बताई हो मैं उसके ज्ञान से प्रभावित हो रहा था फिर अचानक उसे कुछ याद आया बोला कल मेरे दांत में उई हो गई थी उसने मुंह खोलकर किसी दांत पर अपनी सुकोमल उंगली रखते हुए कहा उसकी उंगली कई सारे दांतों पर घूमती चली गई। मैंने कहा चॉकलेट खाई होगी थोड़ी सी खाई थी उसने मुंह बिचकाते हुए दो उंगलियों को मिलाकर बताने की कोशिश की कि, कि कितनी चॉकलेट खाई खाई कौन सी खाई थी? मैंने पूछा वह सोचने लगा जैसे अपनी जिंदगी पर जोर दे रहा हो मैंने कौन सी खाई थी मैंने कौन सी चॉकलेट खाई थी अमूल नो, नो नो फ नो नो नो नो मैंने खाई थी पर नो नो नो किटकैट, किटले की थी अरे तुम्हें तो बहुत सारी चॉकलेटों के नाम पता है मैंने उसकी प्रशंसा की वह शर्मा सा गया लेकिन मेरी प्रशंसा उसे अच्छी लगी मेरे को बहुत सारी आइसक्रीमों के नाम पता है मैंने सब खाई है उसने कहा वह बताना चाहता था कि उसे सिर्फ चॉकलेटों के ही नहीं और भी बहुत सी चीजों के बारे में पता है कौन कौन सी आइसक्रीम खाई है तुमने वह उठ खड़ा हुआ एक बार सोफे के पास घूम गया मुझे लगा मेरा सवाल उसे बोर कर गया है उसने सोफे के आसपास दो तीन चक्कर लगाए। जेब ऐसी कोई सीटी जैसी चीज निकाली मुंह में रखकर बजाने की कोशिश की बजी नहीं नहीं बजी तो न सही वह खुद मुंह से पीपी की आवाज निकालता हुआ दूर तक चला गया पीपी -पी करता जैसा गया था वैसे ही लौट आया उसने अपनी खराब सीटी को मुंह से निकाल कर देखा उसको हाथों में घुमाता फिराता रहा जैसे मुआयना कर रहा हो खराबी तलाश रहा City को उसने जेब में रखा मेरे, मेरे सोफे, सोफे के पास आकर बोला आपने आप लेज खाया है तब भी? भी नहीं, नहीं। कुरकुरे नहीं।, नहीं वो भी नहीं, नहीं। खाए अंकल चिप्स वो भी नहीं।, नहीं मैंने कहा आपने, आपने कुछ, कुछ भी नहीं खाया मैंने तो सब खाया है मम्मी लेके देती है मैंने चुनगम भी खाई है सेंट्रल फ्रेस और एल्पेन भी खाई है एक्र भी खाई है कॉफी बाइट भी, भी खाई है बहुत सारी चीजें खाई है तुमने तो मैंने हैरानी सी जताई अरे नहीं तो क्या मैंने बहुत सारी चीजें खा रखी है शकरकंदी खाई है कभी है? उसने मुंह बिचकाते हुए कहा अचानक मुझे ध्यान आया बच्चे ने पानी नहीं पिया बहुत देर ऐसी इसे प्यास लगी होगी मैंने, मैंने पूछा नीबू पानी पियोगे रचना पीऊंगा उसने कहा उसका इस तरह सपाट सा उत्तर देना मुझे अच्छा लगा शुक्र था मैंने रसना का पैकेट ला रखा था मैंने, मैंने रसना के दो गिलास, गिलास आई स्ट्री से बर्फ के क्यूब मिलाने लगा तो वह झटपट बोला अंकल एक क्यूब मुझे दे दो क्या करोगे खेलूंगा बर्फ़ ऐसी भी कोई खेलता है मैं खेलता हूँ मम्मी, मम्मी के साथ कैसे मम्मी, मम्मी के पीछे, पीछे जाकर चुपचाप आइस क्यूब डाल देता हूँ मम्मी डर जाती है बहुत मजा आता है अंकल मेरे को एक, एक आइस क्यूब दे दो मैंने एक क्यूब उसे दे दिया मैंने सोच लिया था जब तक यहाँ क्यूब नहीं पिघलेगा तब तक यह बच्चा मेरी ऐसी तैसी करता रहेगा रसना पड़ा रहेगा पिएगा लेकिन और उसने वही किया जो मैं सोच रहा था वह बर्फ के क्यूब को मुट्ठी में दबाता फिर खोलता क्यूब को अपने गालो के आसपास घुमाता क्यूब को स्टाफू सा बनाते हुए फर्श पर फेंकता क्यूब फिसलता चला जाता वह उसके पीछे भागता पकड़ता फिर कोई नया खेल खेलता मैं धीरे धीरे रसना पी रहा था उसका गिलास मेज पर रखा हुआ था मैं, मैं भगवान ऐसी प्रार्थना कर रहा था की आइस क्यूब जल्दी पिघल जाए भगवान से भी कई बार कितनी छोटी प्रार्थनाएं करनी पड़ती है फिलहाल मेरी मन्नत यह थी कि आइस क्यूब पिघल जाए वह पिघल नहीं रहा था। इस बीच कमरे में शांति सी छा गई। मुझे लगा बच्चा बाहर आंगन की तरफ चला गया होगा बाहर का फर्श गर्म होगा क्यूब जल्दी पिघल जाएगा। अचानक मैं चौंक सा गया एकदम सिहर एक उठा कुछ ठंडा ठंडा सा लगा एकदम झुरझुरी जुड़ सी हुई मैंने, मैंने पलट कर देखा बच्चा खिलखिला कर, कर हंसा हंसता चला गया यहाँ उसकी शैतानी थी जो सफल रही उसका अभियान था जो कामयाब रहा मैं सोच रहा था वह आंगन में होगा लेकिन वह मेरे पीछे छिपकर खड़ा था सोफे के पास रखे स्टूल पर चढ़कर उसने मेरी गर्दन के पास कॉलर के नीचे आइस क्यूब की बूंदे टपका दी मैं चौंक गया वह किलकारी मारकर कर हंसा मैं झेप सा गया आइस क्यूब पिघल गया था आइस क्यूब का खेल समाप्त हो गया था बच्चा अब सोफे आरोप पिक सा गया रसना, रसना का, गिलास का गिलास उठाया पीने लगा पीते पी हुए वह कई सारी आवाजें निकालता कभी फुर फुर, फुर, कभी लंबी, लंबी सांसें, कभी लंबी सुरूर, सुरूर की आवाजें। वह अपनी हर अदा में अच्छा लगता अपनी हर शैतानी में प्यारा उसने, उसने आधा गिलास लिया रख दिया बोला बाद में पीऊंगा मेरा डिडू भर गया फिर मेरी तरफ, मेरी तरफ देखते, देखते हुए बोला, बोला अंकल आपको आप पता, पता है डिडू क्या होता है अपने पेट पर हाथ फिर हुए बोला इसे डिडू कहते हैं। मेरा यही डिडू रसना से भर गया है मैं मन ही मन मुस्कुराया अचानक कुछ सोचते हुए मैंने पूछा किधर रहते हो तुम वो उधर उधर उसने खड़े होकर तर्जनी घुमाते हुए कहा उसकी, उसकी तर्ज़नी दसों दिशाओं, दिशाओं में घूमती चली गई। छोटे बच्चे, बच्चे शायद अपने घर का पता इसी, इसी तरह, तरह बताते हैं अचानक उसने अपना हाथ, हाथ निक की जेब में डाला पांच, पांच, पांच का सिक्का निकालते हुए बोला अंकल मम्मी को मत बताना इसकी मैं हाजमुला कैंडी लूंगा उसने मुझे अपना राज बनाया मैं मन ही मन मुस्कुरा रहा था उसे मुक्त भाव ऐसी देख रहा था कहते हैं समंदर और बच्चा कभी स्थिर नहीं होते यह बच्चा भी ऐसा ही था जब से आया कुछ न कुछ करता हुआ नजर आया उसकी अपनी दुनिया थी सरगर्म तपिश भरी रंगीन खिलखिलाती चहल पहल से भरी मासूम बेबाक कुछ कुछ नाटकीय कुछ कुछ संकोची कुछ कुछ रहस्यमयी उसके आने के बाद से मैंने किताब नहीं खोली थी जो मेरे सामने था वह भी एक किताब जैसा था एक ऐसी किताब जिसे मैंने कभी नहीं पढ़ा था वह बच्चा किताब भी नहीं था जिंदगी की किताब से निकला कोई अक्स था कोई इबारत कोई तहरीर कोई नगमा कोई सिम्फनी अचानक उसने निकल की जेब में हाथ डाला कई सारी चीजें निकाली शार्पनर पेंसिल रबर, स्टिकर्स टैटू एलि एल टॉफिया उन सब चीजों को उसने सोफे के किनारे रखा फिर, फिर सोफे पर, पर पड़े, पड़े कपड़े, कपड़े के नीचे छिपा सा दिया फिर मेरी ओर देखते हुए बोला अंकल बताओ मैंने अपना सामान क्यों छिपाया मैं उसकी तरफ देखने लगा अजीब सवाल था क्या जवाब तू पता नहीं न आपको नहीं, नहीं, मुझे, नहीं बिल्कुल मुझे बिल्कुल नहीं, नहीं पता मैंने, मैंने उसके लहजे में कहा अंकल मैंने, मैंने अपना सामान इसलिए छिपाया है कि कोई बच्चा कोई मेरी चीजों को चुरा न ले।, ले उसने समझाने वाले लहजे में कहा फिर पेंसिल उठाकर मेज पर पड़े अखबार पर कुछ आड़ी तिरछी लकीरें खींचने लगा क्या लिख रहे हो तुम मैंने पूछा उसने बिना सर उठाए मेरी बात का जवाब दिया ए फॉर एप्पल बी फॉर बैट सी फॉर कैट लिख रहा हूँ वेरी गुड मैंने उसकी हौसला अफजाई की उसने अपने जरूरी काम को स्थगित करते हुए और मेरी हौसला अफजाई पर राख डालते हुए पूछा अंकल टी फॉर क्या होता है टी फॉर मैं सोचने लगा सोचते सोचते बोला टी फॉर टेबल नो no, टी फॉर होता है टेलीविजन उसने सख्ती से कहा जैसे वह मेरा अध्यापक हो और मुझे पढ़ा रहा हो अंकल जे क्या होता है उसने फिर पूछा मुझे लगा अब उसने फिर मुझे फंसा दिया है मैंने जेफ और जग बोला तो उसने मेरा मजाक सा उड़ाया मेरे को मालूम था जी आप नहीं बता पाओगे। जेफ और होता है जस्सी जैसी कोई नहीं मेरी हसी छूट पड़ी मुझे हंसते देख पहले तो वह हैरान हुआ फिर खुद भी तिलकारी मार हंसने लगा उसने फिर, फिर अजीब सा सवाल किया अंकल आपको गुदगुदी होती है पहले होती थी मैंने कहा मेरे को तो होती है उसने गर्व से कहा फिर अपने पेट को गुदगुदाते हुए बोला देखा होती है ना गुदगुदी मैं उसकी मासूमियत पर भाव विभोर होता कि उसने मुझे एक और संकट में डाल दिया अंकल आपको गुदगुदी करूँ इससे पहले कि मैं पे हाँ या ना में जवाब देता, देता वह मेरे सामने सोफे पर बैठ गया जैसे, जैसे उसने, उसने मुझ पर चढ़ाई करती हो, फिर, फिर वह मेरे पेट को गुदगुदाने लगा मैं हसने लगा वह भी हंसने लगा एक अपरिचित बच्चा मुझे गुदगुदा रहा था मैं हस रहा था खुलकर हंस रहा था लगातार हंस रहा था इतना ज्यादा मैं कभी नहीं हंसा था मुझे लगता था मेरे पास सब कुछ है हंसी नहीं है यह हंसी पता नहीं कहां से आई थी जो मैं हंस रहा था मेरे साथ अपरिचित बच्चा भी हंस रहा था लगता था जैसे हम दो बच्चे हूँ बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हूँ हंसते हंसते उसकी सांस फुल गई सांस मेरी भी कुछ कुछ असामान्य हो गई थी वह सोफे पर पहले की तरह टिककर बैठ गया कुछ देर यूँ ही बैठा रहा फिर इधर उधर देखते हुए बोला अंकल आपकी मम्मी कहाँ है नहीं है मेरी तो है अच्छा क्या करती है तुम्हारी मम्मी उसने कहा मेरे को प्यार करती है उसके चेहरे पर चमक सी पैदा हुई मम्मी के बारे में वह कुछ और बताता कि बगीचे से उड़कर एक तितली ड्राइंग रूम में चली आई उसने दो तीन चक्कर काटे एक बार तो वह कुर्सी की हथी आरोप भी बैठी बच्चे, बच्चे की नजर तितली पर, तितली पर पड़ी। वह उसके पीछे भागा तितली भी जैसे यही चाहती थी खेल खेलना बच्चे के साथ जैसे, जैसे उड़ते हुए उसने बच्चे, बच्चे को चुनौती दी है हिम्मत है तो मुझे पकड़ कर दिखा बच्चा तितली के पीछे तितली कभी शेल्फ पर, कभी पर्दे के ऊपर कभी दीवार पर कभी दीवार पर टंगी घड़ी पर, कभी मेज की टांग आरोप कभी वॉश बेसिन की टोटी आरोप कभी हवा में तैरती कभी बैठती बच्चा, बच्चा उसके, उसके पीछे पीछे, पीछे जिधर, जिधर तितली उधर बच्चा मैं घबराया सा हैरान परेशान सा घर में तितली घर में बच्चा घर में हंगामा घर में उधम बच्चे की आवाजें, भागने, भागने की जूतों की रोकने की चलने की छलांग लगाने की आवाजें ही आवाजें। ताजुब था मैं घर में था लेकिन बच्चे को मेरी परवाह नहीं थी जैसे वह मेरे घर में नहीं अपने घर में हो आखिर तितली उड़कर कहीं बाहर चली गई। बच्चा अपने अभियान में असफल होकर थोड़ा थककर लौट आया वह हाफ रहा था पसीना पसीना हो गया था फिर सोफे पर टिकते हुए उसने कहा भाग गई। कल आएगी, कल पकड़ लूंगा जाएगी कहाँ बच के मुझे महसूस हुआ कि बच्चे को प्यास लगी है मैं उठा किचन में गया फ्रिज से पानी की बोतल निकाली गिलास में पानी डाला वापस ड्राइंग रूम में आया अवा रह गया बच्चा जा चुका था मैं जब किचन में था मुझे गेट के खुलने की आवाज आई जरूर थी पर मैंने सोचा था किसी दूसरे का गेट होगा मैं पानी का गिलास लिए जाने क्या क्या सोचता रहा फिर वही सन्नाटा था बासी उबाऊ थकाऊ सारी सरगोशिया समाप्त हो गयी थी बच्चा अपने संसार के साथ आया था और अपने चपल चंचल संसार को लेकर चला गया था अचानक मेरी नजर सोफे पर पड़ी स्टिकर्स शॉर्टनर, पेंसिल टेटू एलपेन लिबे टॉफी पांच का सिक्का वह सब चीजें छोड़कर चला गया था मैंने पानी का गिलास मेज पर रखा उसकी सारी चीजें उठाई बाहर गली में आ गया वह दूर तक कहीं नजर नहीं आया पता नहीं कहाँ गया होगा न उसने ना मकान का नंबर बताया था न मम्मी का नाम मैं इधर उधर भागता फिरता रहा। मैंने कई लोगों से पूछा बच्चे को किसी ने नहीं देखा था मैं बच्चे का हुलिया बताता लोग नाम पूछते नाम मैं याद करता उसने अपना नाम गुड बॉय बताया था लोग हंसते मैं झेप जाता मैं दूर तक हो था साथ वाली गली में और पार्क के साथ वाली गली में भी एक नजर मैंने पार्क में भी डाली बच्चा कहीं नहीं था उसका कीमती सामान मेरे हाथ में था मेरे मन में व्याकुलता थी बेचैनी और विचलनी मैं वापस लौट आया सोचने लगा बच्चे के पास कितनी सारी आवाजें थी वह सारी आवाजें लेकर चला गया था बच्चे के पास कितनी सारी मासूमियत थी वह अपनी सारी मासूमियत लेकर चला गया था और अपना कीमती सामान छोड़ गया था। मैंने सोफे के किनारे बिल्कुल उसी जगह बच्चे का सामान छिपाकर रख दिया है मुझे उम्मीद है वह कल फिर आएगा अपना कीमती सामान लेने या फिर तितली पकड़ने या फिर मुझे गुदगुदाने गुद या फिर मुझे हंसाने के लिए या फिर मुझे उम्मीद है वह कल आएगा वह कल जरूर आएगा अभी आप सुन रहे थे ज्ञान प्रकाश विवेक की कहानी बच्चा वाचक स्वर भारती परिमिम